जिज्ञासा कोई व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे तो उसका फल क्या होगा समाधान केवल शास्त्राज्ञा से प्रेरित होकर यदि व्यक्ति यज्ञादि कर्म करता है और कहीं राग नहीं करता तो धीरे धीरे उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है इसलिए पहले कर्म को नहीं अपितु राग को छोड़ने के लिए कहा जाता है राग छोड़ने पर उसका कर्म केवल कर्तव्य बुद्धि से होगा उसे बांधेगा नहीं फिर करते करते यह विचार उत्पन्न होता है कर्तव्य तैव, परमं वास्तव में कर्तव्य ही संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख है। है? यह सब क्या है? कितने जन्मों से करते आए हैं कब तक करते रहेंगे ऐसा विचार उत्पन्न होता है यह विचार तीव्र होने पर साधक को संपूर्ण साधन साध से अलग कर देता है तब उसमें तीव्र मुख्याा उत्पन्न हो जाती है यही निष्काम होकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने का फल है जिज्ञासा जो भी कर्म है वे जड़ है तब तो मंत्र जब आदि भी जड़ हुए क्या इन जड़ कर्मों को बारंबार दोहराने से साधक में विचारहीनता अर्थात जड़त्व उत्पन्न नहीं होगा समाधान सनातन धर्म में तो सब चेतन ही माना गया है जड़ का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है वह तो चेतन में कल्पित है उसी से सत्ता प्राप्त कर रहा है इसलिए मंत्र भी चेतन है इसी प्रकार अवतारों में भी विशेषता है कि उनके नाम रूप लीला और धाम चारों चेतन है इनमें से किसी का भी आशय लेकर व्यक्ति श्रेय प्राप्त कर सकता है जड़ के साथ संबंध की अपेक्षा चेतन के साथ संबंध में एक विलक्षणता होती है मान लीजिए आपको दस हजार की आवश्यकता है हमने आपको दे दिए तो रुपये मिलने मात्र से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा रुपये पर विश्वास की कोई जरूरत नहीं परंतु आपको पत्नी प्राप्त हुई और उस पर आपका विश्वास ना हो तो क्या प्राप्ति मात्र से सुख मिलेगा आपके मन में आ जाए कि यह हमको भोजन में जहर दे देगी तो क्या उससे कुछ सुख मिलेगा इसी प्रकार मंत्र भी विश्वास होने पर लाभ देता है क्योंकि वह चेतन है रुपये या पत्थर की समान जड़ नहीं है चेतन के साथ संबंध में विश्वास अनिवार्य है उसके बिना फल नहीं मिलता अतः आपको मंत्र में संपूर्ण सामर्थ्य का विश्वास होना चाहिए इसी प्रकार भगवान के रूप लीला और धाम में भी विश्वास आवश्यक है ये चारों चीजें चेतन होने के कारण आप जिस संकल्प से उनका आधार लेंगे, वह संकल्प पूर्ण होगा अतः मंत्र जब से जड़त्व की प्राप्ति नहीं होती अपितु चेतन मंत्र से आप यदि संबंध करेंगे तो चेतन को ही प्राप्त करेंगे यदि चेतन का आश्रय लेकर जगत की वस्तु चाहते हैं तो वह भी प्राप्त करेंगे क्योंकि फल दाता चेतन ही है जड़ नहीं जिज्ञासा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जगत संबंधी वासना क्षीण है और कर्मों को बंधन समझकर कर्म उपासना उपासनादि नहीं करता चुपचाप बैठा रहता है क्या उसका कल्याण होगा समाधान पहले तो यह समझना चाहिए कि बिना ज्ञान के न तो किसी की वासना छीण हो सकती है और न ही कर्तित्व की हानि हो सकती है ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ न करना ही कर्म बन जाएगा क्योंकि न करने में भी उसकी अहमता तो रहेगी ही उसका मन रूपी इंजन तो चल ही रहा है शरीर रूपी गाड़ी न चले तो क्या हुआ उसकी शक्ति तो क्षय हो ही रही है शास्त्र भी वृथायुक् क्षपण व्यर्थ आयु गंवाना और आलस्य का पूर्णतया निषेध करता है मनुष्य शरीर में पुरुषार्थहीन बैठने से तो अच्छा है कि तुम जगत के लिए ही काम करो धन कमाओ और उसका सदुपयोग करो क्योंकि अर्थ धन को भी शास्त्र ने पुरुषार्थ कहा है शास्त्र कहता है मनुष्य शरीर दुर्लभ है कल्प वृक्ष तुल्य है इसमें पुरुषार्थ करके तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो इसमें न हार मानने का स्थान है और न आलसी बनने का दूसरी बात शास्त्र में कर्म कर्मसन्यास की विधि अहर्निश तत्व चिंतन के लिए है जो अहर्निश तत्व चिंतन नहीं कर सकता उनके लिए संन्यास विधि नहीं है अतः हमारी दृष्टि से तो जो व्यक्ति कर्मादि छोड़कर ऐसे ही बैठता है वह अकर्मण्य है उसका कल्याण संभव नहीं है